महाभारत शांति पर्व सप्त सप्तती सप्तसमोध्याय कैके रात तथा राक्षस का उपाख्यान और कैके राज्य की श्रेष्ठता का विस्तृत वर्णन युधिष्ठिर्वाचन केशा प्रभुवते राजा वित्त भरतर्षभ कया चावर्ते ते ब्रूहि पितामह युधिष्ठि ने पूछा भरत कुलभूषण पितामह किन किन मनुष्यों के धन पर राजा का अधिकार होता है तथा राजा को कैसा बर्ताव करना चाहिए यह मुझे बताइए राजेति ब्राह्मणा नाम च यही केवंतुत भिष्म जी ने कहा राजन ब्राह्मण के सिवा अन्य सभी वर्णों के धन का स्वामी राजा होता है यह वैदिक मत है ब्राह्मणों में भी जो कोई अपने वर्ण के विपरीत कर्म करते हो उनके धन पर भी राजा का ही अधिकार है इतिराग्यां अपने वर्ण के विपरीत कर्मों में लगे हुए ब्राह्मणों की राजा को किसी प्रकार उपेक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन्हें दंड देकर भी राह पर लाना राज्य का कर्तव्य है साधु पुरुष इसी को राजाओं का प्राचीन काल से चला आता हुआ बर्ताव या धर्म कहते हैं विषय पर मंत किल विषम निप नरेश्वर जिस राजा के राज्य में कोई ब्राह्मण चोरी करने लग जाता है वह राजा अपराधी माना जाता है विचारवान पुरुष इसे राजा का ही अपराध और पाप समझते हैं अभी सप्तम तस्मा ब्राह्मण ब्राह्मण में उपत दोष आ जाए तो उससे राजा अपने आप को कलंकित मानते हैं इसीलिए सभी राजर्षियों ने ब्राह्मणों की सदा ही रक्षा की है अत्रा अत्रप्युदातेहासम पुरातन गीतम के के राजे नियम रक्षसा इस विषय में जानकार लोग एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं जिसमें राक्षस के द्वारा अपहृत होते समय के, के राज के प्रकट किए हुए उद्गार का वर्णन है केके आनाधिपतिम रक्षो जग्राह दारुणम राजन् राजन एक समय की बात है के के राजवन में रहकर कठोर व्रत का पालन अर्थात तब और स्वाध्याय किया करते थे एक दिन उन्हें एक भयंकर राक्षस ने पकड़ लिया राज न मे स्तो जनपद न कदर्यो न ना मद्यप नाना हिताज्वाम ना माम कांतर मामिष यह देख राजा ने उस राक्षस से कहा मेरे राज्य में एक भी चोर कंजूस शराबी अथवा अग्निहोत्र और यज्ञ का त्याग करने वाला नहीं है तो भी तुम्हारा मेरे शरीर में प्रवेश कैसे हो गया च में ब्राह्मणो विद्वान नाम ना ना ना ना ना मेरे राज्य में एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं है जो विद्वान उत्तम व्रत का पालन करने वाला यज्ञ में सोम रस पीने वाला अग्निहोत्री और यज्ञकर्ता ना हो तो भी तुमने मेरे भीतर कैसे प्रवेश किया नाना प्रदक्षिण ये विषये मम कस्िन्म का मेरे राज्य में समस्त दिज नाना प्रकार की उत्तम दक्षिणाओं से युक्त यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं कोई भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए बिना वेदों का अध्ययन नहीं करता फिर भी मेरे शरीर के भीतर तुम्हारा प्रवेश कैसे हुआ अधीयते अध्यापयते जयंते या जयंती च ददते प्रतिगृहणंत षट सु कर्म स्वस्थ मेरे राज्य के ब्राह्मण पढ़ते पढ़ाते यज्ञ करते कराते दान देते और लेते हैं इस प्रकार वे ब्राह्मणों के छह कर्मों में ही संलग्न रहते हैं सत्यवादिनः तो मेरे राज्य के सभी ब्राह्मण अपने अपने कर्म में तत्पर रहने वाले हैं कोमल स्वभाव वाले तथा सत्यवादी हैं, उन सबको मेरे राज्य से वृत्ति मिलती है तथा वे मेरे द्वारा पूजित होते रहते हैं तो भी तुम्हारा मेरे शरीर के भीतर प्रवेश कैसे संभव हुआ नाचनते प्रयक्षनते सत्य धर्म विशारदा नाध्यापयनते यजंतेजय ब्राह्मणा परिरक्षन संग्रामे स्वलाय क्षत्रिया में स्वर्मस्था माम कांतरमा विष मेरे राज्य में जो क्षत्रिय हैं वे अपने वर्णोचित कर्मों में लगे रहते हैं वे वेदों का अध्ययन तो करते हैं परंतु अध्यापन नहीं करते यज्ञ करते हैं परंतु कराते नहीं हैं तथा दान देते हैं किंतु स्वयं लेते नहीं हैं मेरे राज्य के क्षत्रिय याचना नहीं करते स्वयं ही याचकों को मोह मांगी वस्तुएँ देते हैं सत्यभाषी तथा धर्म संपादन में कुशल हैं वे ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं और युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाते हैं तो भी तुम मेरे शरीर के भीतर कैसे प्रविष्ट हो गए कृषि गोरक्ष वाणिज्य मत सुव्रता व्यपाश्रिता मम वैश्य स्वकर्मस्थ मातर्मा मेरे राज्य के वैश्य भी अपने कर्मों में ही लगे रहते हैं वे छल कपट छोड़कर खेती गोरक्षा अच्छा और व्यापार से जीविका चलाते हैं प्रमाद में न पड़कर सदा सत्कर्मों में संलग्न रहते हैं उत्तम व्रतों का पालन करने वाले और सत्यवादी हैं अतिथियों को देकर खाते हैं इंद्रियों को संयम में रखते हैं शौचाचार का पालन करते और सबके प्रति सौहार्द बनाए रखते हैं तो भी मेरे भीतर तुम कैसे घुस आए तीन बदन सूजका, मम तो मेरे यहां के शुद्र भी तीनों वर्णों की यथावत सेवा से जीवन निर्वाह करते हैं तथा पर दोष दर्शन से दूर ही रहते हैं इस प्रकार वे भी अपने कर्मों में ही स्थित हैं तथापि तुम मेरे भीतर कैसे घुस आए नाथ दुर्वला कृपणनाथ वृद्धान दीन अनाथ वृद्ध दुर्बल रोगी तथा स्त्री इन सबको मैं अन्न वस्त्र तथा औषध आदि आवश्यक वस्तुएं देता रहता हूँ तथापि तुम मेरे शरीर में कैसे प्रविष्ट हो गए कुलदेशादिधर्माण प्रथिता अब जो मैं अपने कुल धर्म देश धर्म धर्म देश तथा जाति धर्म की परंपरा का विधि पूर्वक पालन करता हुआ इन सब धर्मों में से किसी का भी लोप नहीं होने देता तो भी तुम मेरे भीतर कैसे घुस आए तपस्विन में विषे पूजता परिपालिता अपने राज्य के तपस्वी मुनियों की मैंने सदा ही पूजा और रक्षा की है तथा उन्हें सत्कार पूर्वक आवश्यक वस्तुएँ दी है इतने पर भी मेरे शरीर के भीतर तुम्हारा प्रवेश कैसे संभव हुआ है ना नासविभज्य भोक्ता ना परस्त्रियम मैं देवता पितर तथा अतिथि आदि को उनका भाग अर्पण किए बिना कभी नहीं भोजन करता पर स्त्री से कभी संपर्क नहीं रखता तथा तो कभी स्वच्छंद होकर क्रीड़ा नहीं करता तो भी तुमने मेरे शरीर में कैसे प्रवेश किया ना ब्रह्मचारी भिक्षावान भिक्षुर् ब्रह्मचर्यवान विद्या मामर मा विषह मेरे राज्य में कोई भी ब्रह्मचर्य का पालन न करने वाला भिक्षा नहीं मांगता अथवा भिक्षु या सन्यासी ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना नहीं रहता बिना ऋत्पिज के मेरे यहां होम नहीं होता फिर तुम कैसे मेरे भीतर घुस आए कृतम राज्यस्थेना मैया फि कार्यवत नात सत्याष राज सिंहासन पर स्थित होकर भी मैंने सारा राज्य कार्य कर्तव्य पालन की दृष्टि से किया है और कभी सत्य से मैं विचलित नहीं हुआ हूँ तो भी मेरे शरीर के भीतर तुम्हारा प्रवेश कैसे हुआ ना ना माम कांतर मैं तथा तपस्वी जनों का कभी तिरस्कार नहीं करता हूँ जब सारा राष्ट्र सोता है उस समय भी मैं उसकी रक्षा के लिए जागता रहता हूँ तथापि तुम मेरे शरीर के भीतर कैसे चले आए न शुक्लर्मास्र्वतुर्गति भम धर्मचारी गृहस्थ माकाश आत्म विज्ञान समस्वीधर्मवी स्वामी सर्वे राष्ट्र से धीमान मम पुरोहितः मैं सब जगह निर्दोष एवं विशुद्ध कर्म करने वाला हूँ मुझे कहीं भी दुर्गति का भय नहीं है मैं धर्म का आचरण करने वाला गृहस्थ हूँ तो मेरे शरीर के भीतर कैसे आ गए मेरे बुद्धिमान पुरोहित आत्मज्ञानी तपस्वी तथा सब धर्मों के ज्ञाता हैं, वे संपूर्ण राष्ट्र के स्वामी हैं विद्याम अभिवान छयातनाथम ब्राह्मणा चुप्त्या श्रुश्रुष्या चापुरुपयमी नाक्षसे मैं धन देकर विद्या पाने की इच्छा रखता हूँ सत्य के पालन तथा ब्राह्मणों के संरक्षण द्वारा अभिष्ट अर्थ अर्थात पुण्य लोकों पर अधिकार पाना चाहता हूँ तथा सेवा शुश्रूषा द्वारा गुरुजनों को संतुष्ट करने के लिए उनके पास जाता हूँ अतः मुझे राक्षसों से कभी भय नहीं है नवे राष्ट्र विधवा ब्रह्म बंधो ब्राह्मण राक्षसेभ्यः मेरे राज्य में कोई स्त्री विधवा नहीं है तथा तो कोई भी ब्राह्मण अधम धूर्त चोर अनाधिकारियों का यज्ञ कराने वाला और पापाचारी नहीं है इसलिए मुझे राक्षसों से तनिक भी भय नहीं है न मे शस्त्रि निर्भिणम गात्रुल मंत्र धर्मार्थम युद्धमानम कांतर मावि मेरे शरीर में दो अंगुल भी ऐसा स्थान नहीं है जो धर्म के लिए युद्ध करते समय अस्त्र शस्त्रों से घायल न हुआ हो तथापि तुम मेरे भीतर कैसे घुस आए गो यज्ञेभ्यो भ्यो यज्ञ्यो नि सम आशा माम कांतरमा मेरे राज्य में रहने वाले लोग ब्राह्मणों तथा यज्ञों के लिए सदा मंगल कामना करते रहते हैं तो भी तुम मेरे शरीर के भीतर कैसे घुस आए रात महेशाच प्रजानाम जायते भयम राक्षस ने कहा स्त्रियों के व्यभिचार से राजाओं के अन्याय से तथा ब्राह्मणों के कर्म दोष से प्रजा को भय प्राप्त होता है अभृष्ट मारको रोग सतत भयान चम विग्रह सदा तस्वती दारुण जिस देश में उक्त दोष होते हैं वहाँ वर्षा नहीं होती महामारी फैल जाती है सदा भूख का भय बना रहता है और बड़ा भयानक संग्राम छिड़ जाता है भय तत्र यत्र ब्राह्मण जीवन बिता रहे हो वहाँ यक्ष राक्ष पिशाच तथा असुरो से किसी प्रकार भय नहीं प्राप्त होता यस्मा सर्वास्वस्था सुधर्म में तस्मा प्राप्ति कैकेय गृह स्वस्थ ब्रजा नहम के कह नरेश तुम सभी अवस्थाओं में धर्म पर ही दृष्टि रखते हो इसलिए कुशलता पूर्वक घर को जाओ तुम्हारा कल्याण हो मैं अब जाता हूँ यशा गो ब्राह्मणम रक्षम प्रजा रक्षाश के नक्षोभ्यो भयम तुत एव पावका राज, जो राजा तथा ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं और प्रजा का पालन करना अपना धर्म समझते हैं उन्हें राक्षसों से भय नहीं है फिर अग्नि से तो हो ही ये शाम पुरो ग्राय शाम ब्रह्म परम बरम अतिथि प्रिया तथा पौराह स्वर्गचितो निपाह जिनके आगे आगे ब्राह्मण चलते हैं जिनका सबसे बड़ा बल ब्राह्मण ही है तथा जिनके राज्य के नागरिक अतिथि सत्कार के प्रेमी हैं, वे नरेश निश्चय ही स्वर्ग लोग पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं भीष्म तस्मा दिजातिन तिरक्षिता आशीर्षा भवेद्राजन राज्य प्रवर्ततां। जी कहते हैं राजन इसीलिए ब्राह्मणों की सदा रक्षा करनी चाहिए सुरक्षित रहने पर वे राजाओं की रक्षा करते हैं ठीक ठीक बर्ताव करने वाले राजाओं आशीर्वादिस्तु कारण अतः राजाओं को चाहिए की वे विपरीत कर्म करने वाले ब्राह्मणों को उन पर अनुग्रह करने के लिए ही नियंत्रण में रखे और उनकी आवश्यकता की वस्तुएं उन्हें देते रहे एवं प्राप्त समा जो राजा अपने नगर और राष्ट्र की प्रजा के साथ ऐसा धर्मपूर्ण पूर्ण बर्ताव करता है वह इस श्लोक में सुख होकर अंतर में इंद्र लोक प्राप्त कर लेता है एति श्री महाभारती शांति पर्वड़ी राजधर्मानुशासन पर्वि कह कयपाख्या सप्त सप्तति तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व के के के राज का उपाख्यान विषय सतहत्तरवा अध्याय पूरा हुआ